मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जोर से चिल्ला चिल्ला लोगों को इस परिस्थिति और कर्तव्य के प्रति जागरूक जागरूक करूँगा मान लो लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी तो भी मैं इसके लिए उन्हें न तो कोसूँगा और न ही भत्सना करूंगा। पुराने ज़माने में हमारी जाति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और यदि हम उनसे भी बड़े बड़े काम न कर सके तो एक साथ ही शांतिपूर्वक डूब मरने में हमें संतोष होगा देशभक्त बनो जिस जाति ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो हे देशवासियों मैं संसार के अन्यान्य राष्ट्रों के साथ अपने राष्ट्र के जितने ही अधिक तुलना करता हूँ उतना ही अधिक तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार बढ़ता जाता है